ईश्वर का स्मरण <coughs> आध्यात्मिक प्रेमी महानुभाव सांसारिक और आध्यात्मिक दो दृष्टियां दो मार्ग दिखाई देते हैं सांसारिक मार्ग में सांसारिक वस्तुओं को पाने की भोगने की इच्छाएं रहती हैं। सारा पुरुषार्थ सारी गतिविधियां सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए की जाती हैं। उनसे अधिक से अधिक सुख कैसे लिया जाए अधिक से अधिक उनको कैसे भोगा जाए यही मन के अंदर बना रहता है अर्थात सांसारिक मार्ग में कामना जुड़ी हुई है आध्यात्मिक मार्ग में बार बार ये कहा जाता है कि सांसारिक वस्तुएं त्याज्य हैं, क्षणिक हैं इनके सुख क्षणिक हैं दुख से युक्त हैं इनमें कृतकृत्यता नहीं है इनके पीछे मत भागो परमात्मा नित्य है आनंद स्वरूप है दुख रहित है उसे पाने का प्रयास करो सांसारिक जीवन में जो दुख कष्ट उलझने दिखाई देते हैं उसके पीछे भी व्यक्ति की कामना इच्छा लालसा कारण के रूप में दिखाई देती है जो व्यक्ति एक के बाद एक कामनाओं के पीछे पड़ा है उसके पाने में बहुत कष्ट पाता है और वो न मिले तो भी इच्छा की तीव्रता में उचित अनुचित का निर्णय किए बिना कुछ भी कर लेता है दूसरों के साथ दुर्व्यवहार कर लेता है फिर दूसरों की प्रतिक्रिया होती है दूसरे बदला लेते हैं और फिर घात प्रतिघात प्रतिक्रिया आलोचना प्रत्यालोचना संघर्ष झगड़ा ये सब फैल ईर्षा द्वेश अर्थात सांसारिक मार्ग में कामनाएं ही कामनाएं दिखाई देती हैं और दुख का कारण भी ये कामनाएं इच्छाएं दिखाई देती हैं इस सब को देख करके बचने के उपाय के रूप में इच्छाओं कामनाओं को छोड़ने का विचार उदय हुआ कारण हटा दिया तो कार्य यानी दुख कष्ट वो भी हट जाएंगे और ये विचारधारा बहुत प्रबल होती गई जिन इच्छाओं से हमें दुख होते हैं उलझने होती हैं उन्हें तो हटाना था ही हटना ही है उनको लेकिन सांसारिक कामनाओं से होने वाले दुखों को देख करके ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया हुई विपरीत प्रतिक्रिया हुई कि कामनाओं को पूरी तरह त्याग देना ही अध्यात्म का स्वरूप समझा जाने लगा बताया जाने लगा और जब अध्यात्म का स्वरूप ही कामनाओं का त्याग है निष्कामता है तो ध्यान के समय कोई कामना करना अध्यात्म कैसे कहला सकता है इसलिए ऐसी ध्यान पद्धतियां उपासना पद्धतियां विकसित की गई जिसमें कुछ भी न मांगा जाए कोई कामना ना की जाए ने संसार में यह अनुभव किया था कि कामना के साथ में राग जुड़ा हुआ है कामना तब करते हैं जब हमारे मन में राग होता है राग कब होता है जब हम किसी वस्तु में सुख अनुकूलता प्रीति अनुभव करते हैं। तो सुख अनुभव अनुकूलता का भाव राग उत्पन्न करेगा उससे कामना होगी तो जहां कामना है कामना की जा रही है इसका मतलब है वहां पर राग है और जहां राग है वहां पर सुख अनुभव किया गया है भोगा गया है तटस्थ रूप से नहीं रहा गया अनुकूलता प्रतिकूलता देखी गई है ये चाहिए और ये नहीं चाहिए ऐसा होने से वो ऐसी ध्यान पद्धतियां प्रस्तुत की गई की जाती हैं, जिसमें अनुकूलता प्रतिकूलता से हट करके तटस्थ भाव से केवल देखा जाता है निरीक्षण किया जाता है कुछ भी यदि मांग लिया तो वो ध्यान नहीं कहा जा सकता यही सिखाया जाता है यही समझाया जाता है और संसारिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब इसे सुनता है उसे भी बिल्कुल ठीक लगता है क्योंकि संसार में रहते हुए इन कामनाओं के कारण वो संसार में उलझ जाता है दुखी होता है उसे भी यही मार्ग अच्छा लगता है फिर जब वो वैदिक ध्यान पद्धति में आता है वैदिक ध्यान पद्धति से उसकी तुलना करता है तो देखता है यहां तो बार-बार की जा रही है ये कैसा ध्यान है ये कैसा अध्यात्म है और जो कामनाओं को छोड़ करके तटस्थ भाव से ध्यान करवाते हैं वो भी बताते हैं कि मंत्रों के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थनाएं करते रहते हैं तो फिर सांसारिक जीवन में और इस जीवन में अंतर क्या है? यहां भी उसी कामनाओं से युक्त हैं। जब संसार में भौतिक जीवन में कामनाओं से युक्त होने पे दुख आते हैं राग उससे जुड़ा हुआ होता है द्वेश उससे जुड़ा हुआ होता है तो जिस संद्धति में, में आप इतनी कामनाएं वहां भी राग जुड़ा हुआ होगा ही आप राग से ऊपर कब उठ पाएंगे राग तो बंधन का कारण है और राग है इसका मतलब है अनुकूलता देखी है सुख भोगा है और ये व्यापक मान्यता प्रचलित है साधक को यह विचार करना चाहिए सूक्ष्मता से क्या वास्तव में अध्यात्म यह है कि कोई कामना ना की जाए मैं आपके सामने विवेचना के रूप में उन्हीं का विचार कर लेता हूं जो ये कहते हैं कि कोई कामना नहीं करनी होती है कामना की तो बंधन का कारण है कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखनी है तो कहते हैं कि शरीर में कोई भी संवेदना हो चाहे संवेदना हो चाहे संवेदना हो उसके प्रति नहीं लानी है रहना, ठीक है, है। योग दर्शन में भी कहा सुखानुशाही राग दुखानुशा द्वेश सुख लेंगे तो राग होगा और दुख अनुभव करेंगे तो द्वेश भी होगा यदि उपासना ध्यान में होने वाली अच्छी अनुभूतियों को सुखद मानेंगे अनुकूल मानेंगे तो राग होगा और राग क्लेशों में गिना गया है जो कि मुक्ति के लिए बाधक है मुक्ति में बाधक है इसलिए तटस्थ भाव से संवेदनाओं को देखना है अब प्रश्न ये यदि किया जाए तटस्थ भाव से क्यों देखना चाहते हैं भाव से क्यों रहना चाहते हैं जो ध्यान पद्धतियां ये बोलती हैं कि केवल तटस्थ भाव से देखो तो क्यों रहना चाहते हैं तटस्थ भाव से जैसे मन में विचार करते हैं विचार के लिए भी कही करते हैं कि जो विचार आया आ गया आएगा चला जाएगा ये अच्छा है बुरा है ये कुछ मत विचारिए। ये प्रिय है अप्रिय है ये कुछ मत विचार ये विचार करेंगे तो और उलसते चले जाएंगे विचार आ रहा है आया निकल गया जैसा भी था ये तटस्थता क्यों चाहते हैं वो प्रयोजन क्या है उसका तटस्थता क्यों नहीं ले लेते कि प्रिय विचार आया तो प्रिय बन जाए अप्रिय विचार आया तो दुख अनुभव कर ले प्रिय संवेदना हुई तो अच्छा समझ लें सुख अनुभव कर लें अप्रिय संवेदना हुई तो छोड़ दें संवेदना या विचारों के अनुरूप ही अपने को क्यों नहीं रखना चाहते हैं वो वो क्यों चाहते हैं कि तटस्थता रहे? प्रयोजन क्या है जब भी व्यक्ति किसी चीज को चाहेगा तो उसमें कोई लाभ अवश्य देखेगा और जिसे नहीं चाह रहा है उसमें हानि अवश्य है। दे ये अटल स्वभाव है अटल आत्मा का स्वभाव है इससे अछूता कोई नहीं है निर्विवाद रूप से एक भी अपवाद इसका नहीं मिलेगा गिनाने को एक भी अपवाद नहीं मिलेगा न व्यक्ति न कोई घटना तो जब तटस्थता का अभ्यास किया जा रहा है तो हम तटस्थता क्यों चाह रहे हैं अतटस्थता में हमें क्या हानि दिखाई दे रही है अर्थात जो तटस्थता का भी अभ्यास करा रहे हैं वो तटस्थता में कोई लाभ देख रहे हैं और अतटस्थता में संलिप्तता में राग द्वेश से युक्त होने में वो देख रहे हैं अवश्य देख रहे हैं उनसे यदि यह पूछा जाए कि आप ये अंतर क्यों कर रहे हैं इसमें भी सम बना लीजिए चाहे तटस्थता हो चाहे अतटस्थता हो जो भी हो सम रह लीजिए आप क्यों ध्यान शिविर लगवाते हैं संसार के लोग राग द्वेष से युक्त हैं सुख दुख का अनुभव करते हैं उसको समभाव से सहज भाव से देखते रहिए उनको क्यों आमंत्रित करते हैं ध्यान के लिए उनको क्यों प्रेरित करते हैं ध्यान के लिए आप तटस्थ भाव से देखते रहिए आप जैसे हैं रहिए है, वो जैसे हैं उनको रहने रहेंगे रहने दीजिए वो भी आपको तटस्थ भाव से देखते रहेंगे आप भी रहेंगे जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए संवेदन से न कोई बचा है न बचेगा लाभ हानि के विचार से न कोई बचा है न बचेगा वो कितना ही कहते रहे तटस्थता की लेकिन हित अहित का चिंतन वो भी करते हैं और करना चाहिए गलत नहीं है किंतु जब हम हित अहित का चिंतन कर रहे हैं हानि लाभ देख रहे हैं तो फिर सिद्धांत रूप में यह क्यों प्रतिपादित करते हैं कि हम तटस्थ ही रहेंगे और जो कामना करते हैं वो तो संसारिक हो गए ऐसी ध्यान पद्धतियां तो संसारिक हो गई कामना तो वहां पर भी है क्यों वहां पर एकांतता का एकांत, एकांत वातावरण बनाया जाता है बिना कामना के बनाया जाता है क्यों मौन रखा जाता है बोलने दीजिए तटस्थ भाव से देखते रहिए जो बोलता है बोलता रहेगा जो चुप रहता है चुप रहता रहेगा लेकिन तटस्थता तो नहीं रखते वहां नियम रखते हैं आपको मौन रहना है आप बीच में जा नहीं सकते पूरे शिविर में भाग लेना है वहां भी तटस्थता रख सकते थे जिसको जब जाना हो वो चला जाए पूरा रुके तो पूरा रुके लेकिन नहीं रखते तटस्थता साफ शुद्धि रखते हैं भोजन अच्छा रहता है ये सब किसी कामना से युक्त हो गई तो किया जा रहा है ये गलत नहीं है ध्यान के लिए यह वातावरण बनाया जाता है बनाया जाना चाहिए विशेष प्रयास करके वो प्राकृतिक वातावरण बनाते हैं पेड़ पौधे होते हैं एकांत स्थान होता है ये कामना से युक्त है किंतु ये कामना अध्यात्म में बढ़ाने के लिए है ये बंधन का कारण नहीं होती है तो उनके व्यवहार से भी जो तटस्थता की बात करते हैं उनके व्यवहार से भी यह हमें पता लगता है यही उनका वास्तविक सिद्धांत है जो उनका व्यवहार दिखाई दे रहा है बोलते भले ही कितनी तटस्थता की बात हो व्यवहार बताएगा कि ये क्या सिद्धांत मानता है व्यक्ति तो उससे ये वहां भी हमको पता लगता है और उचित है वो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो साधन आवश्यक हैं, उनकी इच्छा हमें करनी चाहिए बिजली पानी वहां उचित रहें समय पर रहें उपलब्ध रहें शौच स्नान की व्यवस्था समुचित हो ताकि समय पर हम ध्यान के लिए पहुंच सकें, ये इच्छा की जानी चाहिए ये इच्छा भौतिक पदार्थों की है हम जल चाह रहे हैं बिजली चाह रहे हैं शौचालय स्नानगार चाह रहे हैं ये भौतिक चीजों को चाह रहे हैं कामना कर रहे हैं किंतु ये ध्यान में बाधक नहीं है ये ध्यान में सहायक है उनके व्यवहार से भी ये पता लगता है कि कामना करना ध्यान में बाधक नहीं है कामना करके साधनों को जुटाना ध्यान में बाधक नहीं है अब जब उनके व्यवहार से भी यह सिद्ध होता है तो यदि वैदिक संध्या में वैदिक ध्यान पद्धति में कुछ कामनाएं की जाती हैं, और यदि वो मुक्ति के साधन के रूप में की जा रही हैं, तो वो बंधन का कारण कैसे हो सकती है उसे सांसारिकता कैसे कहा जा सकता है आप तो में दो शब्द बहुत चलते हैं सकामता और निष्कामता निष्कामता मुक्ति की तरफ ले जाने वाली है सकामता संसार की तरफ ले जाने वाली है ये उसी तरह है जैसे प्रारंभ में मैंने कहा था कि कामना संसार की तरफ है और अध्यात्म तो में आना है तो कामना छोड़नी है यही सकामता निष्काम शब्द है इसके आधार पर जब अति लोगों ने की जैसे कि तटस्थता के विषय में अति कर बैठे मूल बात को समझे बिना ऊपर से देख करके कुछ प्रयत्न कर लिए ऐसे ही कहने लगे आप लोग ईश्वर की कामना करते हैं मुक्ति की कामना करते हैं नित्य सुख की कामना करते हैं तो निष्कामता कहां होगी ये तो सकामता हो गई क्योंकि कामना है महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदा की भाष्य भूमिका में इस बिंदु को स्पष्ट किया ईश्वर प्राप्ति की इच्छा को सकामता नहीं कहा जाता वो निष्कामता है निष्कामता का मतलब है मुक्ति की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति अपने जीवन के सच्चे कल्याण की इच्छा निष्कामता कहलाती है इसे सकामता नहीं कहते इसे आप कहते हैं आत्मकाम कहते हैं वास्तव में अपने लिए सोचना आत्मा के लिए आत्मा के हित के लिए सोचना इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला है और इसके लिए ही हमें कर्म करने हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो कामना की जाएगी वो निष्कामता ही कहलाती है बिना किसी कामना वाला तो कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जीवन मुक्त भी नहीं मिलेगा जो निष्कामता के बारे में बार बार कहते हैं दूसरों को कहते हैं ये सकाम है निष्काम होना चाहिए उनके भी जीवन को देख लीजिए कुछ ना कुछ कामना तो अवश्य रहेगी उसके बिना जीवन ही नहीं चलेगा साधना ही नहीं चलती इसलिए जो असंभव होता है उसकी रट लगाना उचित नहीं है निष्कामता का इतना ही अर्थ है कि हम संसारिक सुखों को लक्ष्य बना करके उन्हीं के लिए जीवन ना जिए सांसारिक सुख ही अंतिम सुख है ये मान करके जो चल रहा है वो सकाम है जो ये मान करके चल रहा है कि सांसारिक सुखों का उपयोग करके साधनों सुविधाओं को लेकर के मुझे परमात्मा का सुख मुक्ति प्राप्त करनी है वो निष्काम है मुमुक्षुत्व की व्याख्या करते हुए मी दयानंद ने लिखा मुक्ति के साधनों में भी कहा सत्या में तो मुमुक्ष का वैसे तो शादी अर्थ होता है जो मुक्त होना चाहता है मुक्त होने की इच्छा वाला मुक्ति की इच्छा वाला पर मैर्षि दयानंद वहां क्या दिखता के साधनों की इच्छा करता है मुक्ति के साधनों को भी वहां पर लिखा है केवल मुक्ति की नहीं क्योंकि यह तो अव्यवहारिकता होगी कि हम मुक्ति तो चाहें लेकिन मुक्ति के साधनों को न चाहें। बिना साधनों के साध्य की सिद्धि नहीं होती साधन तो चाहिए शरीर चाहिए बुद्धि चाहिए जान चाहिए तो साधनों को भी चाहना और मुक्ति को भी चाहना यह मुमुक्ष है यह निष्कामता है अब फिर प्रश्न उठता है कि सांसारिक व्यक्ति में और आध्यात्मिक व्यक्ति में फिर क्या अंतर हुआ वो भी स्वस्थ शरीर चाहता है आप भी चाहते हैं वो भी अच्छी बुद्धि इंद्रियां मकान अन्य सुविधाएं चाहता है आप भी चाहते हैं अच्छा भोजन वो भी चाहता है आप भी चाहते हैं अंतर क्या है नौकरी वो भी करता है आप भी करते हैं व्यापार वो भी करता है आप भी करते हैं खेती वो भी करता है आप भी करते हैं आप भी तो पैसा कमा रहे हैं एक ही मूल चीज का अंतर होता है ये सारी गतिविधियां आध्यात्मिक व्यक्ति में भी चलेंगी कोई आपत्ति नहीं है वो ये सोचे कि मेरे को अध्यात्म में जाना है तो आप नौकरी नहीं करनी है पैसा नहीं कमाना है कमाई छोड़ूंगा पैसे की नहीं सोचूंगा तब अध्यात्म में जाऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं आध्यात्मिक व्यक्ति नौकरी इसलिए करेगा ताकि जीवन चला सकू और साधना कर सकू ईश्वर को पा सकू परिवार का पालन कर सकू अपने कर्तव्यों का पालन कर सकू समाज को अच्छी संतान दे सकू राष्ट्र को अच्छे संतान दे सकू परोपकार का कार्य करते हुए अपने को मन को साध सकू धर्म पूर्वक धन कमा करके और फिर मुक्ति की साधना करूं कामनाओं की भी पूर्ति करूं तो वो मुक्ति को ध्यान में रख करके करू सांसारिक सुखों को भोगना भी है तो अनुभव लेने के लिए भोगो कर्तव्य के लिए भोगो जितना आवश्यक है उतना भोगो मुक्ति के लिए विवेक वैराग्य की आवश्यकता होती है विवेक यही है कि संसार की चीजें कैसी हैं, कितना सुख है कितना दुख है विवेक हो जाता है तो उससे वैराग्य हो जाता है हट जाता है व्यक्ति बिना अनुभव लिए विवेक कहां से आएगा या तो पिछले जन्म में अनुभव ले रखे हो इस जन्म में थोड़ा सुनने मात्र से विवेक पैदा हो जाए नहीं तो अनुभव लेने होंगे भोगों में जा करके जागरूकता से उसको खोखते और फिर समझ पैदा कर लेना विवेक पैदा कर लेना और फिर वैराग्य को प्राप्त करके मुक्ति की तरफ चले जाना ऐसे में संसार का भोग भी मुक्ति के लिए है वो भोगों में किस लिए जा रहा है मुक्ति प्राप्ति के लिए जा रहा है गृहस्थ का विधान ऋषियों ने किया वेद में किया वो बंधन के लिए नहीं है बंधन में डालने के लिए विधान नहीं किया गया था वो तो यही चाहते हैं कि मुक्ति को प्राप्त हो गृहस्थ में जाकर के कर्तव्यों का पालन करे अनुभव ले और उससे निष्कर्ष निकाल ले और समय आने पर वानपस्ती बन जाए और सन्यासी बन जाए गृहस्थ में रहते हुए भी संधि उपासना साधना चलती रहेगी स्वाध्याय चलता रहेगा जो ऋषियों ने लिखा वो लिखता रहेगा संसार में वास्तव में वैसा ही है या ऋषियों ने ऐसे ही लिख दिया है किस तरह से जीने से बंधन दुख कष्ट आते हैं किस तरह जीने से इससे मुक्ति मिलती है ये अनुभव भी और भी जितना हम खाते पीते सुख लेते हैं संसार में घूमते हैं वो सारा का सारा जागरूकता से किया जाएगा तो व्यक्ति विवेक की ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता विवेक को प्राप्त होगा ही संसार को भोगने से और भोगों के प्रति जो लालसा बढ़ती जाती है उसमें फंसता जाता है फंसता जाता है वो वो व्यक्ति जो जागरूकता से उसको भोगता नहीं है ईश्वर ने व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है हम अधिक भोगेंगे गलत ढंग से भोगेंगे तो दुख आएगा ही मनमाना नहीं खा सकते अधिक खाते ही पेट दर्द होगा तो लगेगी रोग आएगा ही ये किसने व्यवस्था कर रखी परमात्मा ने कर रखी अधिक खाएंगे तो थोड़ी देर बाद में उसका रस स्वाद आना बंद होगा ही ये किसने व्यवस्था कर रखी परमात्मा ने कर रखी ऐसी इंद्रियां बना रखी हैं जो अधिक देर तक सुख नहीं भोग सकती थोड़ी देर में वही सुखद वस्तु वही सुखद खाद्य पदार्थ निरस हो जाएगा बेरस हो जाएगा व्यवस्था किसने की है परमात्मा ने की है ताकि ये आत्मा इसको भोगते हुए निष्कर्ष निकाल सके कि यहां वो सुख नहीं है जैसा मैं चाहता हूं किंतु आत्मा उस निष्कर्ष पर ध्यान नहीं देता वो केवल प्रारंभ के सुख पर ध्यान देता है परिणाम पर नहीं जाता उसको परिणाम दुख दिखाई नहीं देता परिणाम दुख साधक को दिखाई देता है जो जागरूक होके भोगता है उसको परिणाम दुख वहां दिखने लगेगा और परिणाम दुख दिखेगा तो वही भोग कितना भी भोग होगे वो उसको वैराग्य की तरफ ले जाएगा अध्यात्म की तरफ ले जाएगा तो संसार के जो सुख परमात्मा ने बनाए हैं वो विवेक के लिए हैं वैराग्य के लिए ऐसी व्यवस्था की है लेकिन जब हम जागरूक नहीं होंगे तो फसते ही जाएंगे दुख को नहीं देखेंगे हम सुखी सुख देखेंगे प्रकृति में और फसते जाएंगे और दुखी होते रहेंगे तो संसार के साधनों को संसार के भोगों को विवेक के लिए भोगना और विवेक जब हो जाए तो केवल उपयोग के लिए जीवन चलाने के लिए उनको लेना शिकार करना अब उस साधन के लिए भले नौकरी करो मेहनत करो कुछ भी करो पैसे की इच्छा रखो वो पैसे की इच्छा रखना वो कपड़े की इच्छा रखना अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा रखना ये मुक्ति में बाधक नहीं है सहायक है और वो बताना चाहते हैं कि ये इच्छाएं करो इसलिए शरीर की बल की कामना की गई प्रारंभ में चाहो चाहना चाहिए जो ये नहीं चाहेगा वो मुक्ति को नहीं पा सकता उसके ये सब दुर्बल हो जाएंगे शरी, अमूल्य शरीर करके चला जाएगा बहुत कम साधना कर पाएगा इनकी पवित्रता की कामना हमें करनी है और सब सुख सुविधाएं हमें चाहिए तो वैदिक साधना पद्धति में कामना को मुक्ति में बाधक नहीं माना जाता बशर्ते वो कामना विद्यायुक्त हो मुक्ति की प्राप्ति के लिए हो यदि सांसारिक भोगों के लिए है तो वो पाथक है इसलिए कामनाओं को दो भागों में बांटना चाहिए एक वो कामना जो संसार की तरफ ले जाती है भोगों की तरफ ले जाती है और एक वो कामना जो ईश्वर की मुक्ति की तरफ ले जाती है आपको आज अंतरयात्रा में ये देखना है कि मेरे जीवन में जो कामनाएं हैं वो सांसारिक सुखों के लिए कितनी हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए मुक्ति के लिए कितनी हैं कुछ भी कामना जो भी कामना संसार में रहकर की जा सकती है सबको उसमें देख सकते हैं और फिर बाद में ये विचार करना कि ये कामनाएं संसार के लिए मैं कर रहा हूं इन्हीं कामनाओं को मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए कैसे करूं जितने कर्म मैं गृहस्थ में रहते हुए संसार में रहते हुए कर रहा हूं इन्हीं कर्मों को मैं निष्काम कैसे बना दूं तो बैठिए आसन व्यवस्थित करके नेत्रों को बंद कर लें प्रभु का स्मरण मन को धारणा स्थल पर टिका दें और यहीं एकाग्रता से अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं को कार्यों को देखें कामनाओं को देखें पुरुषार्थों को देखें कौन सी चीजें मैं सांसारिक भोगों के लिए कर रहा हूं और कौन सी चीजें मैं ईश्वर की प्राप्ति को ध्यान में रखकर के कर रहा हूं केक करके देखते जाएं, निर्णय निकालते जाएं। प्रत्येक कर्म के साथ प्रत्येक भोग के साथ सकामता है या निष्कामता है सांसारिक सुख की कामना है या संसार से मुक्त होने के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूं मेरे जीवन में कुछ कर्म कुछ भोग कुछ प्राप्तियां ऐसी हैं जिन्हें मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं ऐसे कर्मों को भोगों को चिन्हित करें मैं जो कर्म करता हूं उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे होंगे जो ईश्वर को ध्यान में रखते हुए ईश्वर प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं कितने ऐसे कर्म और भोग हैं जिनको करते समय मुक्ति का मोक्ष का स्मरण नहीं रहता है मोटे तौर पे संभावना देखें कितने प्रतिशत ईश्वर की प्राप्ति को ध्यान में रखकर मैं करता हूं यदि मेरे जीवन में पांच दस प्रतिशत कर्म या भोग ईश्वर प्राप्ति के लिए हैं शेष नब्बे पंचानबे प्रतिशत सांसारिक भोगों के लिए हैं। यदि मेरे जीवन में 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत 40 प्रतिशत कर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, और शेष 80, 70, 60 प्रतिशत कर्म सांसारिक भोगों के लिए हैं, तो क्या ऐसा जीवन चलाते हुए मैं मुक्ति को पा सकता हूं जब मेरे जीवन में 50 प्रतिशत से अधिक कर्म सांसारिक सुखों के लिए हैं? तो मन पर वैसे ही संस्कार पड़ेंगे और ईश्वर प्राप्ति के कर्म 50 प्रतिशत से कम हैं तो संस्कार भी 50 प्रतिशत से कम पड़ेंगे ऐसे में सांसारिक भोगों के संस्कारों की प्रबलता सदैव बनी रहेगी उनकी संख्या बल बढ़ता ही जाएगा और उन संस्कारों का बल बढ़ता जाएगा तो मैं मुक्ति को कभी नहीं पा सकता साधक के लिए संतोष की बात उस दिन से प्रारंभ होगी उस दिन से संतोष प्रारंभ होता है जिस दिन से सांसारिक सुखों के लिए 50 प्रतिशत से कम प्रयत्न करता है संसारिक कर्म 50 से अधिक प्रतिशत होने पर बंधन ही बंधन है ईश्वर की प्राप्ति के लिए यदि ५० प्रतिशत से अधिक भाग करने लग गए हैं तो कुछ प्रगति कही जा सकती है किंतु वह प्रगति बहुत मंद होगी मुझे अपने ६० प्रतिशत ७० प्रतिशत और भी उससे अधिक कर्म मात्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुक्ति को लक्ष्य में रख के करना जन्म जन्मांतर के संस्कार तो भोगों के हैं मुक्ति प्राप्ति के संस्कार बहुत कम है अब अधिक से अधिक मुक्ति प्राप्ति के संस्कार डाले पिछले भोगों के संस्कारों को निर्बल करना है मुक्ति प्राप्ति के संस्कारों का पलड़ा भारी करना है मेरा प्रत्येक कर्म मेरा प्रत्येक भोग ईश्वर प्राप्ति के स्मरण पूर्वक हो ईश्वर प्राप्ति में यदि वह सहायक है तो हो बाधक है तो ना हो ता निष्काम का निरीक्षण और उसके अनुसार भावी प्रयत्नों की योजना घुका स्मरण आखे खोल लीजिए। आप सब ने अपना अपना निरीक्षण किया होगा आगे भी इसी प्रकार अंतर यात्रा करके अपनी सकामता निष्कामता को बार बार देखते रहना आवश्यक है हम अपने कुछ आध्यात्मिक कर्मों को देख करके संतुष्ट नहीं हो सकते न होना चाहिए कि मैंने आध्यात्म में प्रगति प्रारंभ करती है थोड़ा प्रयत्न ये तो बताता है कि मैं अब अपनी हानि कम कर रहा हूं पहले यदि शत प्रतिशत कर्म भोग सांसारिक सुखों के लिए करता था और अब यदि नब्बे प्रतिशत कर रहा हूं दस प्रतिशत ईश्वर के लिए कर रहा हूं ये प्रगति नहीं है ये पतन को थोड़ा सा हमने रोका मात्र है जिसको प्रतिदिन सौ रुपये का घाटा हो रहा था अब वो नब्बे रुपए का घाटा प्रतिदिन कर रहा है ये चिंता मुक्ति का विषय नहीं है न संतोष की बात है थोड़ा सा है हमने अपना पतन हानि कम की है जिस दिन घाटा और लाभ बराबर हो जाएगा पचास पचास प्रतिशत उस दिन भी वास्तविक संतोष नहीं है अभी भी बराबर बराबर है जिस दिन थोड़ा अधिक होगा इक्यावन प्रतिशत तब थोड़ा थोड़ा संतोष हमको हो सकता है कि अब मैंने थोड़ा लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया भले ही एक रुपए का यदि ये दृष्टि हमारी नहीं रही जैसे कि अधिकांश की नहीं होती तो वर्षों साधना करते हुए भी और ये सोचते हुए कि मैं ईश्वर की तरफ पढ़ रहा हूं इस जीवन में मैं कुछ प्रगति कर ली है मैंने कुल मिलाकर के जीवन में प्रगति नहीं हानि ही की है हानि ही हो जाएगी दस प्रतिशत कर्मों को निष्काम कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है इस पूरे जीवन का आकलन देखेंगे तो हम सांसारिक संस्कारों को अधिक बना करके जा रहे हैं और आध्यात्मिक संस्कारों को कम बना के जा रहे हैं ये तो कोई जीवन की सफलता नहीं हुई इसलिए साधक को हमेशा ये सोचते हुए अध्यात्म में निष्कामता में अधिक अधिक प्रवृत्त होना पड़ेगा ये एकदम नहीं होने वाला है धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा कुछ समय बाद आप स्वयं कुछ वर्षों या कुछ महीनों बाद आप स्वयं कह सकेंगे कि अब मेरा प्रत्येक कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए हो रहा है पैसा भी कमा रहा हूं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए सेवा कर रहा हूं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए यश के लिए नहीं परिवार को भी पाल रहा हूं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए हर चीज ईश्वर प्राप्ति के लिए उसी के अनुरूप चलती रहे और ये अंतर यात्रा आपको बार बार बार बार करनी पड़ेगी यदि आपको अध्यात्म में प्रगति करनी है नहीं तो भुलावे में ही ये जीवन भी चला जाएगा जैसे पिछले बहुत से जीवन चले गए इस भ्रांति को लेके जाएंगे इस भ्रांति में हम जीते रहेंगे लोगों को कहते रहेंगे कि मेरा आध्यात्मिक जीवन है जिस दिन इक्यावन प्रतिशत निष्कामता आ जाए उस दिन कह सकते हैं कि मैंने अब आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ कर दिया हां अब मेरा आध्यात्मिक जीवन है अब मैं योगी बन रहा हूं और फिर उसी को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है तीन बार उनका उच्चारण प्रभु से कामना करेंगे मेरे जीवन में निष्कामता बढ़ती जाए सकामता घटती जाए मेरा प्रत्येक कर्म सकाम निष्काम की विवेचना के साथ हो मैं प्रयत्न करूंगा मुझे सहायता प्रदान करें Oh स्थिति बनाए रखें नेत्र को नीचा रखें ओ शब